शांति मैं हूँ ब्रह्मा कुमारी प्रेमलता और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा का समुदाय रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन वन जीरो सेवन पॉइंट एट एफ एम सुनते रहो मुस्कुरा विश्वास कमजोर इतनी शक्ति हमें देनाता नमस्कार आप सुन रहे रेडियो माधुवन 107.8 एफएम पर बातें मुलाकातें इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आशा करूँगा बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे और आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज विशेष महाराष्ट्र के पत्रकार हमारे साथ हैं सबिता कुलकर्णी जिन्हें आप अगली आवाज़ उनकी सुनेंगे तो आइए पत्रकारिता में किस तरह से एक महिला काम कर सकती है और किस किस चीज़ों को विशेष रूप से जो है जब पत्रकारिता करते हैं तो एक डेरिंग की बात होती है एक हिम्मत की बात होती है और निश्चित तौर पे जब हम पत्रकारिता के क्षेत्र में आते हैं तो कहीं ना कहीं हमें जो है चारों ही पहलुओं को देखना पड़ता है और फिर अपने बात को रखना पड़ता है तो ये एक बहुत ही अच्छा कार्य है और ऐसा भी कहा जाता है कि पत्रकारिता के कारण जो है लोगों तक संदेश में मिलता है तो एक संदेश विभाग का काम सविता कुलकर्णी कर रही हैं। तो आइए आप सभी की तरफ से सविता कुलकर्णी जी का बहुत बहुत स्वागत है जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी कैसे हैं आप जी हम बहुत अच्छे हैं आप सुनाइए है। जी जी मैं भी बहुत अच्छा हूं जी. और पत्रकारिता में कैसे आना हुआ सविता जी आपका जी रमेश जी बहुत अच्छा सवाल आपने हमसे पूछा है पत्रकारिता में आना इतना आसान कार्य नहीं है जी जिस प्रकार से हम इस क्षेत्र में पाँव रखे हैं तो हमें काफी कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा क्योंकि जिस समय हम इस पत्रकारिता को जब हमने इसको अपना मानना शुरू किया तो उस समय ऐसा था कि मतलब जो महिलाएं हैं यदि आगे आना चाहती है तो ये भारत देश अपना पुरुष प्रधान देश है ऐसे में यदि कोई महिला आगे जाती है तो उसे आगे जाने नहीं दिया जाता है और कोई मतलब तरक्की भी यदि मिलती है तो पुरुष वर्ग आज भी वैसे ही सक्षम है हम तो ये नहीं कहेंगे कि अभी पुरुष और महिलाएं एक बराबर में ही काम कर रहे हैं परंतु तो जिस समय से हमने पत्रकारिता में पाँव रखा है तो हमें काफी कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा और इस कठिनाइयों को हमने पीछे पछाड़ते हुए हमने महाराष्ट्र के साथ अवार्ड भी हमने हासिल कर लिए हैं अच्छा जी तो बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि कैसे आपका पत्रकारिता में आना हुआ और एक बात मैं पूछना चाहूँगा जैसे आज हम लोग जिस क्षेत्र में है जिस युग में चल रहे हैं जी तो यहाँ पर अभी वर्तमान में पत्रकारिता के अंदर क्या परिवर्तन आना चाहिए आपको क्या लगता है जी हम तो ये कहना चाहेंगे कि, कि जिस प्रकार से अभी जो डिज, डिजिटलाइजेशन का जो जमाना आया है नहीं, तो नहीं, जो सच्चाई है वही पत्रकारों ने दिखाना चाहिए ना कि उसे बनावट करके नहीं, या नहीं, किसी नहीं, को लूटते हुए या अपना जेब को भरते हुए मतलब आजकल का ऐसा डिजिटलाइजेशन में ऐसा हुआ कि हर कोई एक पत्रकार बनना चाहता है हम तो यही चाहेंगे कि पत्रकार ज़रूर बने परंतु उसका दुरोपयोग ना करे जो सच्चाई है उसे ज़रूर दिखाए और सच्चाई का आईना ये सबके सामने आना भी बहुत ज़रूरी है कि ऐसा नहीं कि कोई दो पैसा अपने को दे रहे तो उसके दबाव के अंदर आकर अपना जो सच्चाई है उसे कभी भी छुपाना नहीं चाहिए जो सच्चाई है वो लोगों के सामने आना बहुत ज़रूरी है और ये आयना देखना भी बहुत जरूरी है यदि हम सच्चाई दिखाते हैं तो लोगों के सामने सच आना उतना ही महत्वपूर्ण है कि जो एक मीडिया को करना चाहिए वही उनका जो काम है वही करते हुए उन्होंने अपने आप को उसमें ही सक्षम बनाना चाहिए न कि उसके आहार में जाकर पैसे के लोभ में जाकर अपने कार्यों को वही पर उन्होंने यही हमारा एक सिद्धांत उसके लिए बना हुआ है सविता जी बहुत अच्छी बात आपने बताया कि हमें जो है पत्रकारिता में सच्चाई के साथ सौदा नहीं करना चाहिए और जो काम के लिए हम निमित्त हैं उसे कहीं भी लोभ या लालच में आकर उस चीजों को आ, अलग नहीं करना चाहिए ये आपने बहुत अच्छी बात बताया अब मैं चाहूँगा कि आपने अलग अलग मीडिया के क्षेत्र में काम किया होगा तो शुरुआत में आपने किस तरह से काम शुरू किया और फिर बाद में अब क्या कर रहे हैं थोड़ा सा बताइए अपने कार्य क्षेत्र के बारे में हाँ जी कार्यक्षेत्र तो काफ़ी टफ रहा है और ऐसे में जो है तो हमने सबसे पहले तो मैं एक जनरल मैनेजर होटल के रह चुकी हूँ और उसके साथ साथ उसी समय से मतलब जहाँ हम जो नौकरी करते थे उसी नौकरी पेशा से हमने पढ़ाई भी की साथ में वहीं से शिक्षा पत्रकारिता का भी ली है और जो हमारे भाई साहब थे अनिल जी पातरकर उन्होंने काफ़ी मुझे सपोर्ट भी किया और काफ़ी मोटिवेट किया कि आप पत्रकारिता की बहुत आ, मतलब नज़दीक जाना चाहती है और आप में वो डेयरिंग भी हैं कि आप करना चाहती है मैंने कहा हम वो ये समाज सेवा करनी है पत्रकारिता के माध्यम से जो लोगों के ऊपर में जो अन्याय होता है तो हम इसके माध्यम से लोगों को न्याय देना भी चाहते हैं तो हुँ। उनका काफ़ी योगदान रहा है और मम्मी पापा का भी काफ़ी योगदान रहा है कि जो कार्य बेटा तुम कर रही हो वो काफ़ी अच्छा है और समाज को एक अच्छा कार्य करने के लिए आप जैसे की भी ज़रूरत है तो उन्होंने भी काफ़ी को इस बारे में भी मोटिवेट किया है। अच्छा अच्छा। जी। <laughs> चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया और आशा कि हमारे जो मित्र सुन रहे हैं आपको उनको भी पत्रकारिता के बारे में पता चल रहा है कैसे काम होता है तो मैं चाहूंगा कि जैसे अभी हम लोग अलग अलग मीडिया का हाउस है तो आपको कौन सा पसंद है और क्यों और अलग अलग हाउस के बारे में बताइए हमें <laughs> हम तो यही कहेंगे रमेश जी कि मतलब जिस प्रकार से वैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है काफ़ी फास्ट भी न्यूज़ दिखाता है और प्रिंट थोड़ा सा लेट होता है परंतु तो ऐसा नहीं कि मतलब प्रिंट का अभी भी जो जिस प्रकार से ये जो कार्य है वो हमेशा के लिए तो चलता ही रहेगा और इलेक्ट्रॉनिक का है वो भी वैसे चलता रहेगा परंतु अभी जो डिजिटलाइजेशन का जो जमाना आया है तो वो वो भी बहुत अच्छा है परंतु अभी हर एक व्यक्ति आज के इस तारीख़ में अपने आप को संपादक ही समझता है हर एक माइक लेकर बोलता है कि मैं पत्रकार मैं पत्रकार परंतु जिस प्रकार से मोदी जी ने कहा है कि मतलब एक डिजिटलाइजेशन का एक भारत बन चुका है इन्होंने बहुत अच्छी पहल भी की है और डिजिटलाइजेशन वो पूरा अपना भारत भी बन चुका है और वो आगे और भी अग्रसर होती रहा है और हम यही चाहेंगे मोदी जी का तो बहुत बड़ा जो सपना था वो भी पूर्ण हो चुका है और हम भी मोदी जी को भी सलाम करते हैं इस बारे में कि उन्होंने मतलब पत्र, पत्रकारिता का जो डिजिटलाइजेशन था उन्होंने उनको भी मोटिवेट किया है और ऐसे में हर एक ने तो पत्रकार बनना चाहिए पर ऐसा ना हो कि किसी का जैसे आ, मतलब जो इमेज होता है उसे बाहर ना उछाले और पैसे के लोभ में ही वो मतलब डिजिटलाइजेशन की पत्रकारिता ना करें जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है जो सच्चाई का आयना जो दिखाते हैं उन्होंने हमेशा अपनी सच्चाई को ही दिखाना चाहिए और उसे कभी भी ना छुपाते हुए सच्चाई का आयना को सामने लाते हुए अपना कार्य को हमेशा करते रहना ये बहुत ज़रूरी है हम देशवासियों के लिए जी जी सबीता जी बात ही अच्छी बात आपने बताया और अलग अलग हाउसेस होने के बावजूद भी जिस तरह से हम लोग डिजिटल जो मीडिया है उसमें आजकल जो है फ़टाफट हम लोग न्यूज़ को देखते हैं मोबाइल से हो या फिर टीवी में हो फटाफट हम लोग जो है कैमरा ऑन हो जाता है और लाइव हम लोग कर लेते हैं जी. लेकिन इसके बावजूद भी अलग अलग हाउसेज़ जो है प्रिंट मीडिया है या फिर शोशल मीडिया है या फिर और भी जो हमारी अलग अलग मीडिया हाउस हैं वो भी अपने अपने अपने क्षेत्र में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और जब न्यूज़पेपर आती हैं तो एक अलग ही हमको जो है उसमें देखना उसमें पढ़ना ये एक अलग अपनी खुशी होती है तो हर चीज़ का जो है अपना महत्व तो है ही राइटिंग का अपना जब कोई बंदा लिखता है या किसी चीज़ को हम पढ़ते हैं तो उसका इम्पैक्ट अलग हो जाता है किसी चीज़ को हम लोग देखते हैं तो उसका रोल अलग हो जा रहा है तो आइए आगे, आगे बढ़ते हुए और भी बातें करेंगे सविता कुलकरणी जी से अभी लेते छोटा सा ब्रेक और ब्रेक में हम लोग गीत सुनते हैं तो मैं चाहूँगा सविता जी अगर आपको हिंदी पुरानी फिल्मी गीत पसंद है तो एकाध गीत के बारे में बताइए तो हम वो गीत आपको डे जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल बताएंगे मधुबन खुशबू देता है, जो औरों को जीवन देता है मधुबन खुशबू देता है जी जी चलिए इस गीत का आनंद लेते हैं और सबिता जी के लिए गाना आप सुन हैं रेडुमात वन 1.07.8 एफएम सुनते रहो मुस्कराते रहो मधुबन खुशबू देता है सागे खुशबू नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है बातें मुलाकातें इस कार्यक्रम में सभी सबिता करनी जी हमारे साथ है और मीडिया कर्मी है निश्चित तौर पे उन्होंने जो अपना अनुभव साझा किया है अच्छा लग रहा है और आप सभी भी पत्रकारिता में अगर आना चाहते हैं तो निश्चित तौर पे आपके लिए एक बहुत बड़ा जो है चैलेंजेस वाला जॉब और एक फ्लैश वाला भी जो है चीज़ें आती लाइम लाइट वाली इसमें आने का तो दोनों चीज़ें हैं एक तरफ चैलेंजेस हैं तो एक तरफ हमारी लाइमलाइट दुनिया भी इसके साथ जुड़ी हुई है तो दोनों चीज़ों को लेकर हमें जो है सिर्फ़ लाइम लाइट को लेकर अगर हम लोग आते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी जो छवि है वो वैसी नहीं बनती जैसे तो इसीलिए हमें जो है चैलेंजेस को भी फेस करने का हिम्मत हमारे अंदर हो करेज हमारे अंदर हो ताकि हम लोगों को सच्चाई से अवगत करा सकें और जो चीज़ें दुनिया में कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो सारी मुश्किलें खड़ी करती हैं और उन लोगों तक पहुंचना और फिर लोगों को सच्चाई बताना ये अपने आप में पत्रकारिता का एक अहम भूमिका है और जो सरकारें यूज़ सरकार जो होती हैं जहाँ पर उनकी योजनाएं बनती हैं वो भी लोगों तक पहुँचाने का काम भी मीडिया करती हैं पत्रकार करते हैं तो हर व्यक्ति को जो चीज़ें जिसके लिए बनाई गई हैं उस तक वो चीज़ें पहुँचे ये भी हमें देखना है तो सामाजिक स्तर पर भी देखा जाए तो हम लोगों को हर चीज़ जो है यूनिक एक पहल लेके काम करती हैं तो उस पहल को ठीक से अंजाम देना भी पत्रकारिता में आता है तो आइए फिर से मैं सभ्यता कुल गली से जुड़ना चाहूँगा आप सभी को आप पत्रकारिता के क्षेत्र में कहाँ से जुड़े फिर कौन कौन सी जगह आपने अपना साक्षात्कार लिया लोगों का थोड़ा सा अपना जो वर्कआउट के बारे में बताइए हमें जी रमेश जी फिर से आप स्वागत करते हैं हम भी आपका और ये बताना चाहेंगे कि जैसे कि हमारी जो शुरुआत थी तो शुरू में तो हमने कुछ न्यूज़पेपर में काम किया था वृत्तनामा था पोलकोल और वार्ता हर ऐसे बहुत सारी जो न्यूज़ पेपर थे सप्ताहिक उससे हमने शुरुआत की उसके बाद में फिर ऑनलाइन का जैसे आ, लगा कि मतलब इसमें भी अपना करियर बन सकता है तो एक ऑनलाइन उस समय जो था एक नया व्हाट्सअप है उस समय स्टार्ट हुआ था स्टार्टअप तो 90 2000 में आया था तो उसमें ऐसा लगा कि इसको काफ़ी अच्छा भी मतलब डेवलपमेंट मिल सकता है तो हमने सबसे पहले आपको बता दे कि आ, मतलब फेसबुक लाइव देने के लिए मतलब न्यूज़ देने के लिए सबसे पहले मैंने ही फेसबुक पर न्यूज़ मतलब फ्लैश किया था उसके बाद में काफ़ी लोगों ने फेसबुक पर मतलब न्यूज़ डालना शुरू की पर जिस समय हमने फेसबुक पर न्यूज़ डाली तो लोग हमें काफ़ी नाम भी रखते थे कि ये क्या है ये क्या है व्हाट्सअप है हाँ ऑनलाइन है परंतु हमने उनसे ये भी कहा कि यही ऑनलाइन आपको आगे लेकर जाएगा और यही ज़माना आगे भी आने वाला है जो आप मुझे ऑनलाइन कहते हो तो ये ऑनलाइन का ही ज़माना आगे आने वाला है और बशर्ते आज वही ज़माना जो है तो ऑनलाइन का ही ज़माना चल रहा है और ऐसे में जो हम लोग जो न्यूज़ देते हैं तो एक दिन में हम लोग न्यूज़ तुरंत तुरंत फ्लैश भी करते हैं तो लोगों तक एक ही दिन में हज़ारों लोगों तक हमारी न्यूज़ भी जाती है तो बुरा भी नहीं है ऑनलाइन यदि ये डिजिटलाइजेशन भी आया है तो उसमें इतना ही है कि मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है तो उनको ऐसा लगता है कि डिजिटलाइजेशन आने से हमारा काफ़ी नुकसान भी हुआ है परंतु नुकसान इसमें कुछ भी नहीं है क्योंकि डिजिटलाइजेशन में जो न्यूज़ होती है वो तो बहुत पहले फ्लैश होती और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है बड़ा स्टूडियो जो होता है तो वो भी उसी दिन ही फ्लैश करता है पर थोड़ा सा उनमें लेट न्यूज़ आती है तो इसमें उनके पाँच मिनट पहले आएगी तो पाँच मिनट लेट थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जाता है तो इतना बुरा भी नहीं है वैसे ऑनलाइन काफ़ी अच्छा अभी मार्केट पर जोर पकड़ रहा है सभी था, जी सबिता कुलकर्णी जी बात ही अच्छी बात आपने बताया फेसबुक लाइव करके हम लोग जो है लोगों तक बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा लोगों तक क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा है लोगों के मोबाइल में लोग जो है उसको यूज़ करते हैं तो ये आसान हो जाता है लोगों तक रीच करना और कोई भी न्यूज़ हो तो जल्दी से हम लोग जो है फ्लैश कर सकते हैं ये आपने बताया और आइए आगे बढ़ते हुए मैं एक और बात पूछना चाहूँगा कोई ऐसी स्टोरी स्पेशल आपको लगा हो कि ये स्टोरी बात अच्छी है जिसको आपने कवर किया उसके बारे में बताएँगे जी रमेश जी स्टोरीज तो बहुत सारी हैं जी, जी जी और आपको कौन सी स्टोरी आप पूछना चाहते हैं जरूर से पूछिएगा हम जरूर बताएंगे उस बार्ड जी, जी, किया हो या फ्लैश किया होता जी महिलाएँ तो मतलब भाई महिलाएं हैं सब अपना घर का काम करने के बाद भी यदि इस फील्ड को तोजो देती है तो काफी बड़ी बात है क्योंकि एक फैमिली बैकग्राउंड संभालने के बावजूद भी पत्रकारिता करना सर इतना आसान नहीं है और महिलाएं ऐसी हैं कि हर एक मतलब नक्शे कदम पर चलकर भी अपने फैमिली बैकग्राउंड को संभालते हुए भी आ, वो मतलब पत्रकारिता क्षेत्र को काफ़ी अच्छे से संभाल कर लोगों को न्याय देने का काम करती है तो ऐसी बहुत सारी स्टोरीज है यदि आप मुझे और भी कोई स्टोरी पूछे तो मैं आपको बताऊँ जैसे मतलब पुलिस बनना ये भी एक बहुत अच्छा करियर है और पत्रकार बनना तो काफ़ी टफ़ है लोग तो उनको आगे नहीं जाने देते एक महिला होने के नाते क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि यदि एक महिला यदि हमारे आगे जाती है तो हम लोग जो पुरुष है उनको काफ़ी तकलीफ होती है हम ये नहीं चाहते कि मतलब आजकल तो बराबरी का ज़माना हो गया है महिला भी उतना ही काम करती है जितना एक पुरुष वर्ग काम करता है और महिला उतने ही नक्शे कदम पर आगे चलकर पत्रकारिता को भी काफ़ी अच्छे से संभाल सकती अभी आप देखिएगा कि हर यूनिट में अभी महिला ही आ, हर जगह में नज़र आएगी जैसे संपादिका भी है हमारी एबीपी बी की सरिका सरिता कौशिक जी, जी आ, वो जी, भी जी। आज संपादिका बन चुकी है तो उन्होंने भी काफ़ी स्ट्रगल किया है तो ऐसा नहीं कि मतलब एक महिला होकर एक काम नहीं कर सकती तो उसमें भी काफ़ी गट्स होते हैं कि वो भी मतलब एक फैमिली बैकग्राउंड को संभालने के बावजूद भी अपना काम काफ़ी अच्छे से वो घर जैसा संभाल वैसा पत्रकारिता को भी संभालकर अपना काम करती है तो आज वो भी संपादिका बनकर है आज आज तक में भी काफ़ी महिलाएं भी काम करती है तो हम चाहते कि महिलाएं इसी तरह से आगे आए और हम उनको भी मोटिवेट करना चाहेंगे कि हर जगह पर स्ट्रगल तो है परंतु उससे हार कर कभी पीछे नहीं हटना और पीछे मुड़कर भी कभी नहीं देखना नहीं। अपने लक्ष्य को अपने को हासिल करना है तो वहाँ तक पहुँचना है तो पीछे मुड़ कभी भी मत देखिएगा और अपने काम को हमेशा लक्ष्य पर ही चलते रहिएगा जी जी जी चलिए सविता कुलकर्णी जी काफ़ी अच्छा आपने बताया महिलाओं को कैसे हम लोग जो हैं जो समानता का ज़माना है सब क्षेत्र में महिलाएं अपना विशेष भूमिका निभा तो रही हैं इसके साथ में हमें जो है अलग अलग फील्ड को देखते हुए अलग अलग जगह पे भी अपनी कला का प्रदर्शन करना है और महिलाएं जो हैं निश्चित तौर पे बहुत ही अच्छी तरह से काम कर रही हैं और जैसे आपने न्यूज़ चैनल के बारे में सारिका के बारे में बताया इस तरह से बहुत सारे महिलाएं हैं जो अच्छी तरह से न्यूज़ चैनल में आती हैं और अपनी आवाज़ के माध्यम से लोगों से रूबरू होती हैं और न्यूज़ चैनल में विशेष रूप से अपनी भूमिका निभा रही हैं इस तरह से अलग अलग क्षेत्रों में महिलाएं आज काम कर रही हैं इसलिए हमें भी खुशी है और जाते जाते मैं चाहूँगा कि एक छोटा सा मैसेज आपको राजस्थान और सारी दुनिया के लोग सुन रहे हैं उन सभी को एक संदेश के रूप में एक मैसेज के रूप में या पत्रकारिता के पत्रकार के रूप में आप क्या बताना चाहेंगे जी वन जीरो मधुबन सुनते रहो मुस्कुराते रहो ब्रह्मा कुमारी कम्युनिटी रेडियो स्टेशन पर आप सभी का स्वागत फिर से एक बार करते हुए हम यही कहेंगे कि पत्रकारिता को पत्रकारिता के माध्यम से देखिएगा उसका जो लक्ष्य है उसको जरूर हासिल कीजिएगा और हम शिव बाबा के दरबार में आए हैं तो यहाँ हमें काफ़ी अच्छा भी महसूस हो रहा है हम तो चाहेंगे कि इस ब्रह्मा में आकर हमें तो भाई एकदम पावन सा लग रहा है घर जैसा लग रहा है और ये जो खुशबू है मधुबन की ये कहीं और नहीं मिलेगी ये मिलेगी तो सिर्फ ब्रह्मा में ही मिलेंगी इस माउंट वो में ही मिल सकती है इसके सिवा और कहीं नहीं मिलेगी जी जी जी आ, बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया सविता कुलकर्णी जी बहुत अच्छी बात थी आपने अपनी पत्रकारिता की यात्रा के बारे में बताया और पत्रकारिता किस तरह से चैलेंजेबल है वो आपने बताया बहुत ही अच्छा लगा हमें और फिर से हम आपका धन्यवाद करते हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए और फिर मिलेंगे हम लोग इन्हीं शुभ आशाओं के साथ चलिए मित्रों आज के इस एपिसोड में जहाँ पर हमने सविता कुलकर्णी से बातें की आपको कोई बात अगर अच्छी लगी हो तो ज़रूर उस पर काम कीजिएगा और फिर इसी तरह रेडियो माधुबन सुनते रहिए फिर मिलते हैं सलाम नमस्ते खमा गणिसा जय हिंद जय जै भारत ओम शांति सुनते रहो मे रहो धन्यवाद ओम शांति ap is na है न धीर धरे उतना ही उपकार समझ कोई जितना साथ ले जन्म मरण का मेल है सपना ये सपना बिसरा दे कोई ना संग मरे